श्री राम कृष्ण भावधारा नरदेव श्री राम कृष्ण दर्शित प्रेम विजिंबित रंगम श्री राम कृष्ण के लिए जिस अगले विशेषण का उपयोग स्वामी ने किया है वह है दर्शित प्रेम विजिंबित रंगम अर्थात जिसने प्रेम के विकास या विस्तार के विभिन्न रूप दिखाए हैं शक्ति समुद्र समुद्ध तरंगम के बाद इस विशेषण का प्रयोग तात्पर्यपूर्ण है परमात्मा शक्ति का ही सागर नहीं है वह तो सच्चित और आनंद तीनों का अखंड अथा सागर है भक्त उसे करुणा सिंधु कृपा सागर आदि नामों से पुकारते हैं स्वयं स्वामी जी ने श्री रामकृष्ण की आरती में जिन्हें चीर उन्मद प्रेम पथार कहा है मानव की ईश्वर संबंधी धारणा के विकास का एक इतिहास है इसके अध्ययन से यह पता चलता है कि ईश्वर के प्रेम में रूप की धारणा उसकी अन्य धारणाओं की तुलना में उत्तरकालीन है सर्वप्रथम तो मनुष्य ईश्वर को एक शक्तिशाली देवता ही समझता है आदि मानव की मान्यता का ईश्वर उसी की तरह क्रूर निर्दयी और लड़ाकू था उसमें मानव से कहीं अधिक लेकिन उसी प्रकार की शक्तियाँ थीं मानव के विकास के साथ ही साथ उसकी ईश्वर संबंधी धारणाएं भी विकसित होती गईं ईश्वर पहले एक कबीले की रक्षा करने वाले तदनंतर एक न्यायकर्ता या दंड देने वाला ईश्वर से विकसित होता है अंत में मानव एक प्रेम में करुणा में ईश्वर की कल्पना करता है यही मानव की ईश्वर विषयक अंतिम एवं उच्चतम मान्यता है तात्पर्य यह है कि ईश्वर में शक्ति और ऐश्वर्य के साथ ही साथ प्रेम करुणा और कृपा भी है तथा अवतार में इन दोनों की अभिव्यक्ति होती है प्रेम प्रेम का अर्थ है प्रिय भावम जो वस्तु हमें सुख प्रदान करती है वह हमें प्रिय होती है उसके प्रति हमारा जो भाव है वह प्रेम कहलाता है धन मकान मोटर गाड़ी घड़ी फाउंटेन पेन आदि जड़ पदार्थों से लेकर मित्र बंधु पुत्र कलत्र आदि सभी चेतन वस्तुएं प्रिय हो सकती हैं लेकिन इनमें प्रेम करने वाले का सुख ही मुख्य लक्ष्य होता है यही कारण है कि बृहदारण्य को उपनिषद में कहा गया है कि पति पति के लिए प्रिय नहीं होता बल्कि आत्मा के लिए प्रिय होता है पत्नी पत्नी के लिए प्रिय नहीं होती बल्कि आत्मा के लिए प्रिय होती है संसार की सभी वस्तुएं उन उन वस्तुओं के लिए प्रिय नहीं होती बल्कि आत्मा के लिए प्रिय होती है लेकिन एक प्रेम ऐसा भी होता है कि जिसमें प्रेमास्पद का सुख भी अभीष्ट होता है वस्तुतः ऐसा प्रेम ही सच्चा निस्वार्थ प्रेम है तथा प्रेम कहलाने योग्य है अन्य सब तो स्वार्थ की श्रेणी में ही आते हैं प्रेम के पात्र को उसी के लिए प्रेम करने वाला सच्चा प्रेम दुर्लभ है सभी सांसारिक प्रेम संबंधों में कहीं न कहीं किसी न किसी मात्रा में स्वार्थ की गंध अवश्य रहती है कहीं कहीं कर्तव्य बोध से प्रेरित सेवा देखी जाती है लेकिन इसमें प्रेम और आनंद का अभाव और एक प्रकार की निरस्ता तथा शुष्कता रहती है प्रेम करुणा और दया से भी ऊंची चीज़ है दया और करुणा में ऊंच नीच का बोझ रहता है लेकिन प्रेम में आत्मीयता अपनत्व रहता है स्वामी विवेकानंद ने प्रेम की एक त्रिकोण में तुलना की है जिसके तीन कोण हैं भय का अभाव प्रतिद्वंदिता का अभाव तथा प्रेम का ही उच्चतम आदर्श होना सच्चे प्रेम में प्रेमास्पद से किसी प्रकार का भय नहीं होता न प्रेमास्पद के वियोग का ही भय होता है प्रेम में प्रतिद्वंदिता नहीं होती ऐसा नहीं लगता कि प्रेमास्पद को मेरे अतिरिक्त और कोई प्रेम न करे या प्रेमास्पद किसी और को प्रेम न करे प्रेम स्वार्थ पूर्ति मोक्ष सुख या अन्य किसी उद्देश्य की पूर्ति का साधन नहीं होता वही साध्य और साधन भी होता है वही चरम लक्ष्य और उद्देश्य होता है इस प्रकार का निस्वार्थ पूर्ण अनासक्त और सर्वस्व का त्याग करने वाला पूर्ण निष्पाप स्वार्थ प्रेम अवतारी महापुरुष ही प्रदर्शित कर सक के प्राणियों को सिखा सकते हैं वही प्रेम जब भगवान की ओर प्रवाहित होता है तब भक्ति कहलाता है जब अवतार एक भक्त की तरह लीला करते हैं तब वे भक्ति के उत्कृष्टतम विभिन्न रूपों को प्रकट करते हैं श्री राम कृष्ण की भगवत भक्ति के विषय में स्वामी जी ने इस स्त्रोत्र में एक और विशेषण का प्रयोग किया है जिसकी व्याख्या आगे की जाएगी श्री रामकृष्ण के माध्यम से जिस ईश्वरी प्रेम का प्रागट्य हो भक्तों के प्रति हुआ था यहाँ उसी की चर्चा की जाएगी चय स्वामी जी ने श्री रामकृष्ण को एल ओ वी ई अर्थात प्रेम के घनीभूत विग्रह ही संज्ञा दी है श्री रामकृष्ण के संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करता था कि श्री रामकृष्ण उसे ही सबसे अधिक प्रेम करते हैं श्री रामकृष्ण के अंतरंग शिष्य स्वामी प्रेमानंद जी स्वयं एक अत्यंत प्रेमी सन्यासी थे जिनके प्रेम से आकृष्ट हो अनेक लोग उनके पास आया करते थे लेकिन उनका कहना था कि श्री रामकृष्ण की तुलना में उनका प्रेम एक संतान से भी नहीं था वे अपनी जन्मदात्री माता के सामने भी यह कहने से नहीं हिचकते थे कि श्री रामकृष्ण का प्रेम माता पिता के संतान के प्रति प्रेम से भी कहीं अधिक है माता पिता के प्रेम में भी थोड़ा बहुत स्वार्थ निहित रहता है कि बड़ा होकर संतान हमारी सेवा करेगा लेकिन श्री राम कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार की भावना का लेश मात्र भी नहीं था सामान्यतः सांसारिक प्रेम दो व्यक्तियों के बीच परस्पर स्थूल शारीरिक आकर्षण में परिवेशित होकर रह जाता है अथवा आसक्ति और बंधन का रूप ले लेता है लेकिन वास्तविक प्रेम इससे अधिक जीवंत जागरूक एवं स्वस्थ मन स्थिति से संयुक्त होता है इसमें प्रेमास्पद के प्रति जिम्मेदारी आदर और संरक्षण के भावों से संयुक्त होता है इसमें प्रेमास्पद के प्रति जिम्मेदारी आदर और संरक्षण के भावों के साथ ही साथ प्रेमास्पद के व्यक्तिगत स्वभाव का पूर्ण ज्ञान भी रहता है जिम्मेदारी और संरक्षण का भाव माता के संतान के प्रति प्रेम में दिखाई देता है मां संतान को खिलाने पिलाने उसकी सेवा करने आदि में व्यस्त रहती है इससे उच्चतर प्रेम गुरु का शिष्य के प्रति होता है जो शिष्य को आध्यात्मिक संरक्षण प्रदान करता है इसके कई मर्म स्पर्शी दृष्टांत श्री राम कृष्ण के जीवन में देखने को मिलते हैं श्री रामकृष्ण का अपने साधक शिष्यों को निर्देश था कि वे रात्रि को कम आहार दें जिससे वे रात को तथा प्रातःकाल ठीक से ध्यान कर सकें तदनुसार गुरु के निर्देशों को अक्षरशा पालन करने में सदा तत्पर बालक लाटू ने अचानक अपना आहार कम कर दिया फलस्वरूप उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा श्री रामकृष्ण से, राम से यह बात छिपी नहीं रही उन्होंने लाटू को उनके साथ उनके पास बैठकर भोजन करने को आदेश दिया और तब वे एक स्नेह माता की तरह स्वयं अपनी थाली से घी लेकर लाटू के भोजन पर डालकर उसे खिलाने लगे कभी कभी लाटू साधना में इतने डूब जाते थे कि उन्हें खाने पीने की शुद्बुद्ध ही नहीं रहती थी तब श्री रामकृष्ण विभिन्न बहानों के द्वारा उन्हें अपने पास बुलाकर भोजन कराते थे प्रिय के आध्यात्मिक जीवन के संरक्षण का उदाहरण युवक योगेन के प्रसंग में प्राप्त होता है एक बार एक हठयोगी का दक्षिणेश्वर में आगमन हुआ योगेन उससे आकृष्ट हो उससे काम जय की कोई हठयोग की प्रक्रिया सीखना चाहते थे लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि हठयोग से देह देहात्म बोध प्रबल हो जाता है जो साधना में बाधक है अतः उन्होंने योगेन्द्र को हठयोगी के पास जाने से मना किया लेकिन जब वह नहीं माने तो उत्तम गुरु की तरह उन्होंने उसे जबरदस्ती खींचकर हठयोगी हठ के सान्निध्य से हटाया पहले तो योगेन ने सोचा कि श्री राम कृष्ण ईष्या ईष्यापरवश हो ऐसा कर रहे हैं लेकिन बाद में उन्हें श्री कृष्ण के उपदेश की सत्यता का प्रमाण प्राप्त हुआ संरक्षण से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है प्रेमास्पद के आध्यात्मिक विकास और व्यक्तित्व के गठन के संबंध में जिम्मेदारी का भाव इसी उत्तरदायित्व के बोध से प्रेरित हो श्री कृष्ण अपने शिष्यों पर तीक्ष्ण दृष्टि रखते थे तथा माँ जगदम्बा से उनके आध्यात्मिक विकास के लिए कातर प्रार्थना करते थे यही बोध उन्हें बार बार कलकत्ता आकर उन भक्तों से भेंट करने को प्रेरित करता था जो उनके पास दक्षिणेश्वर नहीं जा सकते थे नरेंद्र की आर्थिक कठिनाई के समय उन्होंने कुछ व्यक्तियों से उसे सहायता करने को कहा वे नरेंद्र अर्थात स्वामी विवेकानंद के लिए दर दर भीख मांगने तक को तैयार थे इसी प्रेम ने नरेंद्र को सदा सदा के लिए उनका दास बना दिया था लेकिन प्रेमास्पद के विशिष्ट स्वभाव के ज्ञान तथा उसके प्रति सम्मान के भाव के बिना प्रेम के बोझ अथवा बंधन बन जाने की संभावना रहती है सम्मान अथवा आदर का अर्थ है व्यक्ति जैसा है उसे उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं सहित स्वीकार करना और यह तभी संभव है जब व्यक्ति के गुण दोषों व्यक्तिगत विशेषताओं एवं मानसिक गठन का पूरा पूरा ज्ञान हो इस ज्ञान के अभाव में प्रेमास्पद की सेवा और संरक्षण उसके कल्याण के बदले हानि कर सकते हैं भावमुख में प्रतिष्ठित होने के कारण श्री कृष्ण में प्रत्येक व्यक्ति के मानसिक गठन और भाव आदि को जानने की अद्भुत क्षमता थी इस तरह घनिष्ठ रूप से व्यक्ति विशेष को जानने के बाद उनके लिए उसे उसके भावानुरूप आध्यात्मिक पथ विशेष पर प्रचालित करना आसान हो जाता था वे किसी के भाव को नष्ट नहीं करते थे और न ही अपने भावों को किसी पर थोपने का प्रयत्न करते थे वह जहां है जिस स्तर पर है वहीं से उसे उठाने का प्रयत्न करते थे और उसके लिए सबसे स्वाभाविक पथ पर अग्रसर होने में सहायता प्रदान करते थे इसके अनेक दृष्टांत दिए जा सकते हैं